शिव पुराण कैलाश कैलाशिता इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है तस्मा वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्रीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवत बता रहा हूँ सुनो शिव शक्ति का सहयोग ही परमात्मा है यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्स शक्ति प्रकट होती है चित्स शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है मुने इन्हें से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं चिस् शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रागट्य बताया गया है इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है मुनीस्वर इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणों की उत्पत्ति बतलाई है अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है तत्पुरुष से अघोर का अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्यो का प्राकट्य हुआ है इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत पाँच स्वर और तैतीस व्यंजन के रूप में अड़तीस अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो ईशान से तीता कला उत्पन्न हुई है तत्पुरुष से शांति कला अघोर से विद्या कला वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है अनुग्रह तिरोभाव संघार स्थिति और सृष्टि इन पांच कृतियों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं यह बात तत्प्रदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है कला वर्ण स्वरूप इस, इस पंचक में कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है मुनिश्रेष्ठ आकाशादि के क्रम से इन पाँचों मिथुनों की उत्पत्ति हुई है इनमें पहला मिथुन है आकाश दूसरा वायु तीसरा अग्नि चौथा जल और पांचवा मिथुन पृथ्वी है इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण है अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इन तीन गुणों की प्रधानता है जल में शब्द स्पर्श रूप और रस ये चार गुण माने गए हैं तथा तो पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच गुणों से संपन्न है यही भूतों का व्यापकत्व तो कहा गया है अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत वायु आदि परिवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्त हैं अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्त है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए पांच भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है सर्व समृष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय हो जाता है और शिष्ट काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है